शायर शायरी और यार के साथ। नमस्कार आप सुंदर रेडियो मॉड वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में आशय करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता है तो आइए कार्यक्रम सफलता का आधार मूल्य शिक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज के हमारे खास मेहमान राजेश जी हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और पिछले एपिसोड में उन्होंने सफलता की वास्तविक सत्यता क्या है इस विषय को लेकर बहुत ही अच्छी बातें शेयर किया था तो आज हम लोग चाहेंगे कि हम सफलता क्यों चाहते हैं आज का हमारा जो विषय है जो आप सभी को भी लग रहा होगा कि ये ऐसा कैसा विषय है ना हम सफलता क्यों चाहते हैं सभी सफल बनना चाहते हैं लेकिन इसके पीछे की जो चाहत है क्या रीजन है कि हम सफल होना चाहते हैं या सफलता प्राप्त करना चाहते हैं इसके इर्द गिर्द हम लोग बातचीत करेंगे और आशा करूंगा आपको बहुत ही अच्छा फील होगा एक नया जो है आयाम आपको मिलने वाला है आज के इस विषय को सुनने के बाद तो आइए राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में सफलता का आधार मूल्य शिक्षा में थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी कैसे हैं आप बस बढ़िया <laughs> चलिए मेरा सवाल वही रहेगा कि हम सफलता क्यों चाहते हैं इस विषय पे क्यों बोलना चाहते आप <laughs> आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब सफल होना चाहते हैं लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम सफलता क्यों चाहते हैं चाहना ही क्यों है हाँ। ये इच्छा ही क्यों है कि हम सफल ही हों हाँ। तो इसके पीछे पहले हम थोड़ा जैसे हमने हमारा जो पहला एपिसोड हुआ जी जी जी जी। उसमें हमने चर्चा की थी तो आज भी थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं हाँ। ताकि हम उसको क्लियर कर सकें और हमारे जो सुनने वाले श्रोतागण है, हाँ। हैं स्टूडेंट्स हैं सबको समझ लग सके और उसको हमारे पिछले एपिसोड के साथ वो लिंक कर सके हाँ। हाँ। तो एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल सफलता क्यों चाहते हैं लोग वैसे दुनिया में देखते हैं कि लोग सफल हैं एक बहुत बड़ा जो ड्रीम हमारे आजकल के यूथस के मन में है या जो मीडिया में दिखाया जाता है नॉर्मली एड्स में दिखाते हैं कोई सफल व्यक्ति होता है तो दिखाते हैं उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी होती है कोट पैंट पहना होता है बहुत बड़ी गाड़ी होती है बहुत बड़ा घर होता है बंगला होता है वो चलता है जैसे पता नहीं उसको दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति वही हो तो बच्चों के मन में या स्टूडेंट्स के मन में यूथ्स के मन में ये होता है कि सफलता माना कि बहुत सारा मेरे पास धन हो जाए पैसा हो, पैसा, पैसा हो जाए कमा लूंगा या कोई मैं जो बंदा चाहते हैं वो इंजीनियर बनना चाहते हैं डॉक्टर बनना भिल चाहते, हैं, चाहते हैं या जो उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं आर्टिस्ट बनना चाहते हैं एक्टर बनना चाहते हैं सिंगर बनना चाहते हैं वो मैं बन जाऊंगा या फिर तीसरा एक तरह का हम कहें जब हमने स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में जाकर के पूछा तो कहते हैं हम इसलिए सफल होना चाहते हैं ताकि हमारे पेरेंट्स का नाम होगा मान होगा शान होगा या हमारा भी मान शान होगा लेकिन अल्टीमेटली जब हम उनसे ये पूछते हैं हुँ, हुँ. कि अभी अगर आपके पास धन होगा तो क्या होगा हुँ, हुँ. आप कहते बहुत बड़ा पैसा होगा तो बहुत बड़ी गाड़ी होगी अच्छे कपड़े होंगे अच्छा उससे क्या होगा हुँ, हुँ, हुँ. बहुत बड़ी गाड़ी होगी तो फिर हम आराम से रहेंगे घर <laughs> होगा तो आराम से रहेंगे बहुत बड़ा घर होगा अच्छा आराम से रहेंगे तो उससे क्या होगा बिल्कुल बिल्कुल अच्छा उससे हमें शांति रहेगी खुशी रहेगी <laughs> और संतुष्टता रहेगी अच्छा खुशी रहेगी शांति रहेगी संतुष्टता रहेगी तो फिर क्या होगा तो फिर उनके पास कोई उत्तर नहीं होता बिल्कुल बिल्कुल तो अल्टीमेटली उनसे हम जब ये सवाल पूछते हैं कि अगर आप किसी प्रोफेशन में भी हो तो इंजीनियर बन जाओगे तो फिर क्या सपोज वो कहता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ अगर इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर क्या होगा अच्छा नौकरी मिल जाएगी बहुत अच्छी मेरे को मैं बहुत अच्छी जॉब करूंगा बहुत अच्छी से क्या मतलब है जिसमें ज्यादा पैसे हो ज्यादा पैकेज मिले चालीस लाख पचास लाख तो ज्यादा पैसे मिलेंगे तो फिर क्या होगा फिर वही बात कि बड़ा घर होगा बड़ी गाड़ी होगी माँ बाप आराम से रहेंगे फिर क्या होगा फिर हम आराम से रहेंगे आराम से क्या मतलब है खुशी होगी शांति होगी संतुष्टता होगी <laughs> तो ऐसे ही जब उनको पूछते हैं माँ बाप को इज्जत मिलेगी तो फिर क्या होगा हमें भी इज्जत मिलेगी ना अच्छा इज्जत मिलेगी तो क्या होगा स्वाभिमान होगा स्वाभिमान से क्या मिलता है स्वाभिमान से अपने आपको संतुष्टता मिलती है सुकून मिलता है खुशी मिलती है तो अल्टीमेटली सफलता क्यों चाहते हैं क्योंकि हम खुशी चाहते हैं हम चाहते प्यार हैं। चाहते हैं शांति चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम यहां ये आ रही है कि हम बाहर से चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हम दूसरों से चाहते हैं हम चाहते हैं पैसे से हमको खुशी मिल जाए हम, हम चाहते हैं हमें प्रोफेशन से खुशी मिल जाए बिल्कुल हम चाहते हैं कि दूसरे हमें दें जैसे उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा या मेरा बड़ा घर होगा जैसे कई बच्चों ने स्टूडेंट्स ने हमें जवाब दिया कॉलेज में कि अपने लिए वो कुछ नहीं करना चाहते बट दे हैव ए ड्रीम फॉर द पेरेंट्स अपने माँ बाप के लिए कुछ बनके दिखाना हैं। तो चाहते हैं तो वो इज्जत चाहते हैं आई थिंक है, है। राजेश जी आपने जो बात छेड़ी है और इस पर लग रहा है कि हम लोग अगर अल्टीमेटली हम खुशी चाहते हैं शांति चाहते हैं प्रेम चाहते हैं लेकिन बात हो जाती है उसको उसका जो मेन सोर्स है उसको ना जानकर हम आधारित हो रहे हैं डिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं पैसा होगा तो ये होगा फिर ये करने से ये होगा मतलब ऑलवेज हम लोग डिपेंड कर रहे हैं बाहर की चीजों से राइट right. और हमेशा हमारी जो चाहना है वो अंदर की है शांति प्रेम की राइट right. जो कहीं बिकती नहीं है और मिलती नहीं है right. बाहर में right. right. right. right. right. तो शायद यहां ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है तब right. जाके हम लोग जो है सफल होने का सही अर्थ को समझ सकते हैं वेरी नाइस वेरी नाइस क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूंगा yeah. आ, हमारे विद्यार्थी मित्र अगर आप सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये जो विषय है मैंने कहा था कि आपको एक अंतरदृष्टि मिल जाएगा एक इंसाइट की तरफ आपका जो है फोकस राजेश जी आपको करना चाहते हैं तो शायद आप उस फोकस की तरफ ध्यान देंगे अगर आप अपना टारगेट क्या है आपको क्या चाहिए अगर इस पर आप अगर फोकस करेंगे तो वो चीजें तो बाहर से मिलनी ही नहीं है फिर इसका मतलब हमारा जो हम जो सफल होना चाहते हैं चाहे पैसा कमा लिया गाड़ी बंगला वगैरह सब कुछ आ गया उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं फिर भी हमारा जो पर्पज है वो क्लियर नहीं होगा राइट right. तो उस परपस तक पहुंचने के लिए हमें जो है आ, कुछ और चीजें करनी है जो राजेश जी ही शायद बताने वाले हैं <laughs> तो चलिए है, हम लोग अब सफलता क्यों चाहते हैं ये तो आप समझ गए होंगे इसके पीछे का जो मोटो है वो आपको पता चल गया अब आगे बढ़ते हैं राजेश जी सुनाइए तो हमने सफलता को जैसे हमने अभी जाना कि खुशी है प्रेम है शांति है आनंद है संतुष्टता है हम ये चाहते हैं लेकिन हम बाहरी रूप से चाहते हैं और हमने इसको कंडीशन कर दिया बिल्कुल बिल्कुल कंडीशन माना ये होगा तो ये होगा जैसे आ, हमने कल माइंडसेट की बात की थी बिल्कुल बिल्कुल कि मैं अगर हजार रुपया कमाऊंगा तो ही मैं खुश हूंगा लेकिन हमने देखा था कि एक 210 सौ कमाने वाला व्यक्ति भी जिसने आठ सौ रूपये उससे क्या है वो खुश है आ, तो हमने कंडीशन कर दिया है अपने आप कि मैं अगर इंजीनियर बनूंगा तो ही मैं खुश हो सकता हूं अगर मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा तो मैं खुश नहीं हो सकता कंडीशन कर दी शर्त रख दी हमने कि ये होगा तो ही ये होगा लेकिन ये भी माइंडसेट है बिल्कुल बिल्कुल तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है तो फिर सच्ची शांति खुशी आनंद है कहां बाहर तो हम भटकते ही रहेंगे बिल्कुल अगर आज ये है तो कल ये है परसों ये हमारी नई नई कंडीशन बनती रहती हैं अगर आज आपने जैसी मान आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट है आपने डिसाइड किया 90 परसेंट मार्क्स आएंगे तो मैं खुश होऊंगा नहीं आए तो आप दुखी आ गए तो आप खुशी उसके बाद आपने नई एक माइंड सेट कर लिया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे को यही आईआईटी में एडमिशन चाहिए और यही जगह पे चाहिए और यही और उस जगह पे <laughs> नहीं मिला मेरे को छोटे से कॉलेज में मिल गया तो मैं दुखी हमने तो यहां तक देखा है कि स्टूडेंट सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं मेरा तो लाइफ का ड्रीम यह था लेकिन उनको यह समझ नहीं आती कि ड्रीम मेरा क्या है क्या मुझे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है या अंदर जो मुझे क्योंकि बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो भी क्या होगा मुझे खुशी मिलेगी शांति मिलेगी लेकिन अगर छोटे में भी मिल गया तो खुशी शांति वो कहा है प्रश्न याद नहीं क्या बड़े कॉलेज में ज्यादा पैसे में बड़े घर में खुशी शांति आनंद है या कहीं और है तो आजकल के स्टूडेंट जो है वो अपने आप को असफल समझते हैं असफल इन द सेंस के लीजिए इंजीनियर नहीं बना हुँ, हुँ, वो तो उसका मींस है बिल्कुल बिल्कुल खुशी शांति आनंद प्राप्त करने का जो आपने माइंडसेट कर लिया था वो तो उसका मींस है लेकिन अल्टीमेट हमारा एम नहीं है लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हमारा एम इंजीनियर बनना डॉक्टर बनना अगर मैंने वो नहीं प्राप्त किया तो मैं क्या हूं असफल हो गया लेकिन सफलता वो नहीं है बिल्कुल बिल्कुल आज लोग पैसे को मीन्स मान रहे हैं अपने प्रोफेशन को मीन्स मान रहे हैं दूसरों से प्राप्त हुई इज्जत को मीन्स मान रहे हैं तो यहां बहुत बड़ी गलती हो रही इस थे थे। इस इस चीज को हमें समझना जो है वो बहुत बहुत बहुत जो है वो जरूरी है जरूरी है राजेश ये काफी अच्छा आपने बताया और मुझे लगता है कि यहां पर एक आत्मचिंतन की बात मेरे समझ में आ रही है कि हम लोग जो ड्रीम्स देख रहे हैं हम लोग जो सपने सजाए है और जो छोटी छोटी हमारे गोल्स आते जाते हैं और हम लोग एक के बाद एक गोल्स हमारा नया बनता जाता है और उसमें कहीं ऊपर नीचे हो जा रहे तो हम डिप्रेशन में चले जा रहे या सुसाइड कर रहे हैं तो ये एक मुझे लगता है कि हम लोग अपनी जो मेन जो पर्पज है उससे भटक कर और फिजिकल चीजों में कहीं न कहीं हम लोग अपनी इच्छाओं को रख रहे हैं और वो पूरा नहीं होने के कारण हम लोग बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन में चले जा रहे हैं या सुसाइड केस जैसे आपने बताया ये सारी चीजें कर रहे हैं कई बार माता पिता की भी अपेक्षा बच्चों से रहती है कि डिस्टिंक्शन में आना चाहिए मेरा बच्चा बना सबसे हाई अच्छा एजुकेटर तो अब वो बच्चा अगर हाई नहीं कर पाता है डिस्टिंक्शन में उसका नंबर नहीं आता है तो माता पिता के डर से भी बच्चे सुसाइड कर सकते हैं उसका उसका भी कारण ये है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है हु, बच्चों से एक्सपेक्टेशन बचपन से डाल देगी जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारा कम्पिटिशन का जमाना तो कॉम्पिटिशन बच्चों में आया कहाँ से कम्पिटिशन आया बचपन से मुझे याद है एक बार मैं स्कूल में गया वहाँ पेरेंट्स की मीटिंग हो रही एक फर्स्ट ग्रेड का छोटा सा बच्चा होगा तो जैसे पेरेंट्स मीटिंग खत्म होती है बच्चा बाहर निकलता है अपनी मम्मी के साथ और जैसे ही उसकी मम्मी बाहर निकलती उसको मारना शुरू कर देती कि तू तो फेल हो गया मैथ्स में मैंने तुझे इतने बढ़िया स्कूल में डाला हम तेरे ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं तू तो फेल हो गया नहीं। नहीं। तो बच्चे को ये लग गया कि जब तक मार्क्स नहीं आएंगे तो को को मां बाप प्यार नहीं मिलेगा मेरे को चीजें नहीं मिलेगी मेरे को खुशी नहीं मिलेगी तो ये रॉन्ग प्रोग्राम भी क्रिएट हो गया उसके साथ ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग ये कंडीशनिंग जो आपने भी बात की जो हमने कंडीशनिंग कर दी है कि खुशी कहीं और है और हमारे समाज ने ही हमारे पेरेंट्स ने हमारे टीचर्स ने हमारे सिस्टम ने उसको जो एक अनकंडीशन चीज है जिसकी हम बात आ, करेंगे आ, डिटेल में उसके बारे भी में भी बात भी कर, करेंगे भी भी भी। पहले इस पहलू को क्लियर करें जैसे आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज किया जी जी कि व्हाट आर द रीजंस ये कंडीशनिंग के रीजन्स क्या है ये बचपन से हमें जो है वो <laughs> ये ऐसा लगता है कोई एडवर्टाइजमेंट हो गई भाई फ्री में आपको ये मिलेगा और छोटे अक्षर में लिखा रहता है कंडीशन सप्लाइड और वो हम पढ़ते नहीं हम तो ऊपर की चीजों को देख रहे हैं और जंप कर दिया जब वो कंडीशन अप्लाइड में हमको सारी चीजें पता चल जाती जाते अरे ये तो गड़बड़ है तो, हाँ। <laughs> तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं आज के समय में माता पिता हो या बच्चे हो सभी लोग जो है ना एक टारगेट अचीव करने के चक्कर में अपने मूल्यों को माता पिता को अपना बच्चों से प्यार है वो जता एग्जाम एक में पास हो गए तो मैं अब अच्छा होगा ऐसा थोड़ी अपन ने कंडीशन करके प्यार किया था इस बच्चे को जन्म देने का ये थोड़ी तुमने एप्लीकेशंस डाला था इसीलिए तो इसी ये ये कोटा में कोटा में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं रीजन बीइंग कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स ने रखी है क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और उनको ये लगता है कि बच्चा मेरा आईटी में जाएगा मेडिकल कॉलेज में जाएगा एम्स में जाएगा तो बहुत सारा धन कमाएगा तो धन कमाएगा तो बहुत सारा पैसा होगा हमने जो पेरेंट्स के मन में ये हमने जो मुश्किलें झेली हैं दुख झेले इनको न झेलने पड़े लेकिन वो दुख सुख जैसे हमने लास्ट एपिसोड में पाया जी जी जी वो कहीं और है और उनके मन में भी ये गलत फहमी है उन बेचारों को भी समझ नहीं है इसलिए ना समझ होने के कारण वो ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल लाइफ ऑफ नॉलेज माना खुद का नॉलेज नहीं है और ट्रू नॉलेज है तु, तु, वो नहीं है सत्य नॉलेज नहीं है तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है जिसकी वजह से हमारा जीवन जो है एक दौड़ की तरह रनिंग कर रहे हैं लेकिन कहीं शांति नहीं मिल रही राइट और एक जो दूसरा कारण मैं बताना जी चाहूंगा जी जी। एक साइकोलॉजिकल रीजन्स है हम सफलता क्यों चाहते हैं दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स लेकिन एक साइकोलॉजिकल रीजन्स हैं जैसे एक, एक शब्द सफलता है जैसे सफलता शब्द हमारे माइंड में आता है हमारे मन में आता है तो वो सफलता शब्द जुड़ा है एक खुशी के साथ एक शांति के साथ एक संतुष्टि, नेचुरल है नेचुरल है।, है और ब्रेन हमारा जो है जिसको न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव वर्ड हैं, जो अच्छे शब्द हैं जब हम सुनते हैं सोचते हैं या बोलते हैं उसका ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है जैसे मान लीजिए सफलता शब्द है वो एक पॉजिटिव शब्द है किसी की हम प्रेज करते हैं तुम बहुत अच्छे हो तुमने आज शर्ट बहुत अच्छी पहनी है है ना तुमने आज बहुत अच्छा भाषण किया है या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो हम किसी की भी किस तरह प्रशंसा करते हैं पॉजिटिव शब्द बोले जाते हैं तो वो पॉजिटिव वर्ड जो है ब्रेन में एक पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल और उन चेंजेस को हम न्यूरो साइंटिस्ट जो है जब ब्रेन की एमआरआई की जाती है तो पता लगता है हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है नहीं, नहीं। उसमें एक्टिविटी बढ़ जाती है बिल्कुल एग्जीक्यूटिव स्किल्स बढ़ जाती है हमारी मेमरी पावर बढ़ जाती है और जिसके कारण पॉजिटिव हार्मोन्स हैपी हार्मोन्स हमारे ब्लड में जो है रिलीज होते हैं लेकिन और उसका अपोजिट क्या है नेगेटिव शब्द जैसे असफ, सफलता का जो नेगेटिव शब्द है असफलता है जैसे ही हमारे मन में असफलता शब्द आता है या तो हमें वो दिखता है मन में सोचते हैं या हमारे पेरेंट्स हमको रियलाइज कराते हैं या हमारे दोस्त या हमारे समाज हमको रियलाइज कराते हैं कि ये व्यक्ति असफल हो गया है इसको इज्जत नहीं मिलेगी वो हमें इज्जत नहीं देते वो हमें खुशी नहीं देते कई बार हम अपने अंदर अपने आप से नहीं डरते लेकिन दूसरों से डरते हैं दूसरों का प्रेशर होता है हमारे ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर समाज का प्रेशर कि वो हमें इज्जत नहीं देंगे हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे हमको बड़ा नहीं समझेंगे नहीं। हमें अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे तो उनके डर के कारण ही भी व्यक्ति असफल नहीं होना चाहता वो चाहता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए सफलता ही चाहिए क्योंकि जो असफलता वाला शब्द है ये जो नेगेटिव वर्ड है जब हमारे अंदर जाएगा या तो हम उसको सोचेंगे क्योंकि तो तीन कारण है या तो आप सोचते हैं या तो आप बोलते हैं या आप सुनते हैं दूसरे माना आपके माँ बाप आपको बोलते हैं आपके दोस्त आपको बोलते हैं आपको समाज वाले आपको बोलते हैं तो वो जो नेगेटिव इंपेक्ट जाता है ब्रेन के ऊपर जैसे पॉजिटिव इफेक्ट बोला पॉजिटिव वर्ड्स का ऐसे उल्टा होता है तो जैसे पॉजिटिव वर्ड्स जाते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं ऐसे जब नेगेटिव शब्द जाते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बिल्कुल बिल्कुल एडिनालिन और कॉर्टिसोल ये जो है ये स्ट्रेस हार्मोन्स है ये रिलीज होते हैं जो कि हमें एंग्जाइटी पैदा करते हैं स्ट्रेस पैदा करते हैं और यही स्ट्रेस अगर लगातार बना रहे तो ये लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी बन जाती है टेंशन बन जाती है जिसको हम हिन्दी में कहेंगे हमें चिंता हो जाती है या कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कहेंगे वो उदास हो जाते हैं बिल्कुल तो ये बिल्कुल। भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम असफलता शब्द को सुनना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकली <laughs> ये हमारे ब्रेन को हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी काफी अच्छी बातचीत आपने की आज और मुझे लगता है कि सफलता क्यों चाहते हैं ये आपने वास्तविक जो स्वरूप है उसके बारे में आपने बड़ी अच्छी तरह से बताया इन साइट मना हमारी अंतरदृष्टि को आपने जगाने की कोशिश की इसके साथ में और बहुत सारे पहलू हैं मुझे लगता है कि आगे हम लोग अनेक पहलुओं पर बात करेंगे और आज के लिए बस इतना ही जाते जाते राजेश जी मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज, मैसेज क्या कोर्ट करना चाहेंगे मैसेज जैसे हम चाहते क्या खुशी चाहते हैं हम चाहते हैं शांति हम चाहते हैं आनंद तो उसको प्राप्त करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट मैं चाहूंगा हमारे विद्यार्थियों से या जो भी हमारे श्रोतागण हैं वो करें हम चाहते हैं खुशी लेकिन हम ये भी बात कर रहे हैं कि वो हमने कंडीशन कर दी लेकिन वो अनकंडीशन होनी चाहिए उसका निराधार होनी चाहिए उसका कोई आधार नहीं, नहीं, नहीं, नहीं चाहिए। होना चाहिए तो उसको हम बताने से पहले हमारे श्रोतागण हमारे विद्यार्थी इसके ऊपर प्रयोग करें और खुद ही खुद हम चाहते हैं कि वो समझें इसको इससे पहले कि हम अगले अगले एपिसोड में इसके बारे में बात करें वो इसको खुद ही समझे और जान लें और हम जो बातें बताएं वो हमारे साथ रिलेट कर सके कि हाँ ये जो बात करी हमने अनुभव कर लिया तो उसके लिए एक उनको संकल्प देंगे कि आई एम ए हैप्पी बीइंग, आई एम ए हैप्पी बीइंग, मैं एक खुशी का सितारा हूं क्या बात आई एम ए हैप्पी स्टार अपने आप को ये संकल्प भी देंगे और देखेंगे भी अपने मस्तिष्क के मध्य में जैसे सितारे चमकते सबको बहुत अच्छे लगते है खुशी देते हैं तो मैं भी एक खुशी का सितारा हूं आई एम ए स्टार ऑफ हैप्पीनेस दिन में दस बार इसको सोचें और समय मिले तो बैठ करके देखें अपने मस्तिष्क के मध्य में ये सितारा चमक रहा है और बार बार उसका अनुभव करने की कोशिश करें रियलाइज करने की कोशिश करें न केवल स्वयं को लेकिन जो भी व्यक्ति सामने आता है घर में आपके मां बाप आपके दोस्त जैसे ही वो सामने आये जैसे मैं खुशी का सितारा हूं सामने वाला भी खुशी का सितारा है और दिन में कम से कम दस बार प्रैक्टिस करें और सुबह भी दस बार लिखें उठते ही रात को सोने से पहले दस बार लिखें और मैं समझता हूं नेक्स्ट डे वैन यू विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आप अपने अंदर एक अजब सी खुशी एक अजब सी स्फूर्ति एक अजब सा उमंग और उत्साह पाएंगे <laughs> चलिए राजेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया और जो बातें आपने बताई हैं वो मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को बिल्कुल क्रिस्टल uh, क्लियर है कि हमारा जो सफलता का सफलता क्यों चाहिए उसके पीछे का रीजन उनको समझ में आ गया और आखिर में जो संदेश में आपने बताया कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करें निराधार है खुशी प्रेम शांति आनंद पाने के लिए आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है बस अपने आप को थॉट दीजिए जिस तरह के थॉट राजेश जी ने बताया आई एम आ हैप्पी सोल मैं बहुत ही खुशनुमा आत्मा हूं इस तरह से अपने आप से कनेक्ट होते रहे प्रैक्टिस कीजिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की नई बातें लेकर आपके साथ जुड़ेंगे और फिर से एक बार राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल और आप सभी को आ, अपने निराधार खुशी सफलता को प्राप्त करने के लिए ढेरों खुशियाँ आप सुन रहे हैं जीरो सेवन प्वाइंट एट एफ एफ सुनते रहो मुस्कर रहो Oh, oh, oh.